ये है है। जो हम करना तृतीय मंत्र में आत्मा का प्रथम पाद का निर्णय हो रहा है जागृत स्थान स्थूल भविष्य सत्तांग ये प्रथम पाद आत्मा का इस प्रकार के निर्णय हो रहा है तो अभी पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि अब प्रथम पाद का निर्णय पहले क्यों करते हैं तो सिद्धांती ही उत्तर दिया कि प्रथम पाद ही जब हम लय चिंतन करने लगेंगे तो प्रथम पाद का पहले लय करना पड़ेगा प्रथम पाद लय होने पर द्वितीय पाद में आगे द्वितीय पाद तृतीय पाद में लय होगा और तृतीय पाद को शुद्ध स्वरूप में लय करेंगे तो इसलिए लय चिंतन करने का समय में प्रथम पाद ये पहले लय करना पड़ेगा इसलिए प्रथम पाद का प्राथम्य हुआ इसलिए प्रथम पाद का विचार पहले किया गया तो आगे टीका में कहते हैं यदेव तुरीय पर्यवसानम जिज्ञासोर मुमुक्षोर इष्यते तदा तत्व प्रतिबंधक प्रातिभाषिद उपर में सी अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्त की बाक्यांथसत्कार इति फलित आह यदा एवं, एवं अर्थात अने प्रकार जन प्रकार अर्थ लयचित तूरी पर्यवसान विश्व को तेजस में तेजस का प्राज्य में प्राज्यों का तूर्य में पर्यवसान करके अर्थात लय करके जिज्ञासुर इश्यते इश्यते जिज्ञासोर्मुक्षोर इष्यते जिज्ञासु जो कि मुमुक्षु है जब इसका में पर्यवसान होता है तथा तत्व प्रतिबंधक प्रातिभाषिक्वैत उपर में तत्वज्ञान का प्रतिबंधक होता है द्वैत द्वैत का भान होता रहेगा तो तत्व ज्ञान अर्थात तो ऐक्य अभेद तो ज्ञान ये नहीं होगा ये जो द्वैत भान होता है ये द्वैत किस प्रकार की कहते हैं प्रातिभाषिक द्वैत प्रातिभाषिक तो ये प्रातिभाषिक द्वैत में जब तक सत्य तो बुद्धि रहेगा तब तक ये तत्वज्ञान तो ये नहीं होगा जब हम ओ उ म तीनों को लय कर देते हैं तो फिर ये द्वैत में लय कर देना अर्थात तो द्वैत का सत्य बुद्ध तो बुद्धि नहीं रहना तो ये जो जागरण स्वप्न इत्यादि जो सब है उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं रहना यही ही लय कर देना रज्जु में दिखने वाला सर्प को हम लय कर दिए लय कर दिए अर्थात तो इसका जो सर्प का सर्पत्व तो था यह नहीं रहा वो दिख सकता है ऐसे ऐसे दिखेगा किन्तु उसका सर्पत्व नहीं रहना यही हो गया कि उसका लय हो गया लय हो जाना का अर्थ है कि उसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाना तो मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से किस प्रकार कहते हैं प्रातिभाषिक द्वैत ये द्वैत प्रातिभाषिक है और इसका जब ऊपरो में हो जाएगा जब वास्तविक समाधि अवस्था में चला जाएगा प्रातिभाषिक द्वैत से ऊपरों में सती जो प्रातिभाषिक द्वैत का उपरोम हो जाएगा अर्थात भान भी नहीं होगा दो बात है एक है कि भान हो सकता है कि निथ्या दूसरा बात है भान ही नहीं होगा मिथ्या बोल करके वास्तविक निश्चय कब होगा जब भान नहीं हो बिल्कुल एक बार ऐसा देखा उसके बाद जो भान होगा कहेगा ये वो मिथ्या है जब एक बार भी भान रहित तो अवस्था नहीं देखेगा अर्थात तो समाधि नहीं होगा तब निश्चय नहीं होगा कि ये मिथ्या है क्योंकि तो सर्वदा दिखते रहेगा फिर कहते प्रातिभाषिक द्वैत जब ऊपर हो जाएगा जो कि तत्व ज्ञान का प्रतिबंधक है तब अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्या साक्षात्कारः सिद्ध्य बाक्या क्या है अहम अस्मि परिपूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि इसी प्रकार की यही हो गया वाक्यांथ इसका साक्षात्कार अर्थात तो अमुभ हो जाना सिद्ध्य महावाक्या अहमस्म ब्रह्म अहम अस्मि इस प्रकार की सिद्ध्य फलित आह अर्थात जब लय चिंतन पूर्ण हो जाएगा उसका क्या फल होगा भाष्य में कहते हैं एवं चती सर्व प्रपंच उपसमय अद्वैत सिद्धि है एवं चती अर्थात अनेन उपायन अर्थात लय चिंतन करने से जब सर्व सर्वप्रपंच उपशम हो जाएगा सर्व सर्वप्रपंच कहने से जाग्रत और स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों ही प्रपंच है क्योंकि सुसुप्ति में भी अविद्या रहेगा प्रपंच का उपशम हो जाने से अद्वैत सिद्धि टीका में उक्त साक्षात्कारे संग्रहिते सर्वे भूतेषु ब्रह्मादिस्थाषु आत्मा एको अद्वितीय उक्त एक दृष्टि सै उत्यायन लयचितन करसाक्षात्कारृहते सम्य गृहीते अर्थात तो जब निष्ठा दृढ़ हो जाता है सर्व भूतेषु ब्रह्मदिस्थाषु सारे भूत में ये भूत कहाँ से कहाँ तक कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत ये सभी आत, ये सब में आत्मा एक अद्वितीय आत्मा एक है और अद्वितीय कहने का अर्थ तो वास्तविक द्वितीय भी कोई नहीं है नहीं तो नयायो जैसा कहते हैं आत्मा तो है आत्मा को छोड़कर के बाकी ये आकाश काल दिग्ध मन इतने सब नित्य पदार्थ है परमाणु नित्य पदार्थ है वो सब भी है कहते नहीं अद्वितीय है आत्मा एक है और अद्वितीय द्वितीय कोई अन्य पदार्थ भी नहीं है अद्वितीय दृष्ट है सात नंबर में प्रमित निश्चित क्योंकि ये जो तुरय वृत्ति ये जो ब्रह्माकार वृत्ति होगा ये अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति होने से ये प्रमा है तो प्रमा होने से ये प्रमित निश्चय हो जाएगा जब हम कभी स्मरण करते हैं खाली नहीं नहीं अद्वैत ही है सुनने के बाद जब कभी स्मरण करते हैं ना अद्वैत है ये प्रमाण नहीं है ये अर्थात तो खाली स्मरण किया स्मरण अविद्या तो यहाँ कहते हैं जब ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात तो प्रमित क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण का प्रमाता का वृत्ति प्रमाता का वृत्ति होने से उसको प्रमा कहेंगे इसलिए दृष्ट है सियात अर्थात प्रमित सियात ब्रह्माकार वृत्ति होती है एको देव सर्वूतेषु गूढ़व्यापी सर्व सर्वभूतांतरात्मा ऐसे पूरा मंत्र है यहाँ खाली दे दिया एको देव सर्वभूत उपनिषद का देव एक सर्वभूत सारे भूत में वो देव वो आत्मतत्व तो तो एक ही है गूढ़ तो आत्मतत्व तो एक ही है तो दिखना चाहिए जैसे शरीर इत्यादि दिख रहे हैं कहते गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा सर्वेशा भूता नाम अंतरात्मा सभी के अंदर में यही अंतरात्मा अर्थात ईश्वर अंदर में रह करके सभी को नियमन कर रहा है सर्वव्यापी कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण केवलो निर्गुण से ऐसे पूरा ये स्वताश रूप का मंत्र है कर्म का अध्यक्ष अर्थात जो कर्म कर रहा है जीव वो सबका अध्यक्ष अध्यक्ष अर्थात उसका संस्कार बन जाता है निवास करने वाले उसमें साक्षी है चेता है, है निर्गुण है इस प्रकार के स्वरूप इति सर्वभूतेषु स्वरूपेश त्रह्मचैतन्य प्रत्यवन अवस्थान अभ्युपगमाना चर्वाणी प्रातिभाषिका भूता आत्मनि कलता दृष्टा शिव तत्र तत्र तत्र तत्र अर्थात तो वो सारे भूतों में ब्रह्मचैतन्य से व प्रत्यक अवस्थान अभ्युपगमान प्रत्येक भूत में ब्रह्मचैतन्य ही प्रत्येक प्रत्येगात्म रूप से व्यवस्था मतलब अवस्था अवस्थान अवस्थान अर्थात अवस्थित है प्रति भूत में जो प्रत्यक्ष आत्मा है सभी अनुभव करते हैं मैं कहते हैं वो वही ब्रह्मचैतन्य ही है तो प्रत्येक आत्मा इसको प्रत्येक कहते हैं प्रतिकूल अंशति प्रकाशत है प्रातिकूल्य अंश प्रतिकूल विपरीत किससे विपरीत कहते हैं जिसके साथ ही आत्मा का तादात्म्य अध्यास होता है आत्मा का तादात्म्य अध्यास किसके साथ होगा अहंकार कह तो अहंकार का विपरीत लक्षण है ये आत्मा अहंकार का जैसे लक्षण हो गया अनृत जड़ दुखात्मक ये अहंकार का स्वरूप है उससे विपरीत लक्षण है आत्मा का तो आत्मा का लक्षण हो गया सत अहंकार हो गया अनृत आत्मा हो गया सत अहंकार हो गया जड़ आत्मा हो गया चित और अहंकार हो गया दुख रूप और आत्मा हो गया सदरूप सुखरूप सत चित्त सुखात्मकत्वना ये हो गया प्रातिकूल्य न जिसके साथ तादात्म्य होता है उससे विरुद्ध स्वरूप वाला है आत्मा प्रत्य अवस्थान अभ्युपगमान त तो आत्मा प्रत्यगात्मा वह ही ब्रह्म ही प्रत्येक भूत में प्रत्यगात्म में व्यवस्थित है तेज तर्वाणी प्रातिभाषिका भूतान आत्मनि कल्पितानि तो वो सब जो भूत है जितने सारे भूत है वो कैसे भूत है कहीं प्रातिभाषिका सारे भूत प्रातिभाषिक रोबट हैं इस प्रकार के निश्चय धीरे धीरे बढ़ेगा प्रातिभाषिका नी भूतानी तस्मिन एवं आत्मा कल्पिता नि दृष्टानी सि आत्मा में वो सब कल्पित है ऐसे दृष्टाने शिहु अर्थात ज्ञानी के द्वारा ऐसा ही देखा जाएगा सारे भूत तो ये कल्पित है तो सारे भूत तो कल्पित है अर्थात जिसको शरीर कहता है वो सारे शरीर कल्पित है अर्थात जिस शरीर में अहंकार में तादात्म्य हो जाता है व्यवहार काल में वो भी सब कल्पित है इस प्रकार के वो निश्चय करता है अर्थात तो उसको तादात्म्य वो वध्यासन नहीं रहता है तो कल्पित कभी तो अधिष्ठान इसलिए आत्मा अधिष्ठान है सर्वत्र कोई भी कल्पित है अर्थात शरीर मनोबुद्धि ये सब का अधिष्ठान है ये सब कल्पित है तथा च पूर्णत्म आत्मनो भूतांतराण तदतिरेकेण सत्तास्पूर्ण विरहित तथा च इस विचार से क्या निश्चय हुआ आत्मन पूर्णत्व अतः तो आत्मा ही पूर्ण है आत्मा ही पूर्ण है अर्थात तो पूर्ण कहने से उसे और भिन्न कुछ नहीं रहेगा और भूतांतराण तो अन्य जो भूत रह गए आत्मा को छोड़ करके तो कहते हैं तद सत्तास्पूर्ण विरहित अन्य जो भूत है उनका तद अतिरिक्ता नहीं है तद पद से आत्म आत्म अतिरिक्ण उनका सत्ता स्पूर्ति नहीं है सत्ता अर्थात तो उनका विद्यमानता भी नहीं होगा और उसका स्फूर्ण स्फूर्ण अर्थात तो पता चलना वो भी नहीं रहेगा मिट्टी है तो घट की सत्ता है और घट का स्फूर्ण है मिट्टी नहीं है तो फिर घटका सत्ता स्पूर्ति दोनों ही नहीं रहेगा सत्ता और स्फूर्ति ये दोनों अलग अलग चीज है जैसे घट है और घट को हम वस्त्र से आवरण कर दिए तब घट की सत्ता वहाँ है, है। किंतु नहीं।, नहीं, नहीं रहा। तो सत्ता और स्फूर्ति दोनों अलग अलग, अलग चीज है और जब हम घट को ही वहाँ से स्थानांतरित कर देंगे तब घट की वहाँ सत्ता ही नहीं रहा जब सत्ता नहीं है तो स्फूर्ति नहीं होगा तो सत्ता स्फूर्ति ये दोनों अलग अलग चीज है निर्भर करेगा पहले सत्ता हो तो फिर स्फूर्ति किन्तु वास्तविक स्फूर्ति ऐसे अलग हम विचार करने से दृष्टांत तो इत्यादि से जान लेते हैं किंतु आत्मा का विषय में सत्ता और स्फूर्ति अर्थात स्फूर्ति नहीं रहेगा और सत्ता रहेगा ऐसा हो नहीं पाएगा तो ये होगा ही क्योंकि मैं हूं और मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं हूँ बोल ऐसा कभी होगा नहीं होगा घटका विषय में तो हम दृष्टान्तों में विचार कर लेते हैं क्योंकि वो सो प्रकाश नहीं है इसलिए उसका स्फूर्ति रहेगा नहीं रहेगा किंतु आत्मा शो प्रकाश होने से उसका स्फूर्ति रहेगा नहीं रहेगा ये घटेगा नहीं ये विद्यमान है मतलब स्फूर्ति तो होगा ही होगा मैं हूँ कहेगा जानता हूं मैं हूँ बोल करके तो उधर से के है। भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अर्थात तो फिर मैं का ज्ञान नहीं होगा तो कहेगा मैं तो हूँ किन्तु पता नहीं चलता मैं हूँ नहीं हूँ इस प्रकार नहीं होगा किंतु मेरा जो वास्तव स्वरूप है उस स्वरूप से नहीं पता चल रहा है किन्तु मैं हूं इसमें अर्थात पूर्ण मात्रा से आवरण नहीं कर पाएगा आंशिक आवरण कर देगा विशेष अंशों का आवरण करेगा सामान्य अंशों का आवरण नहीं कर पाएगा जैसे ईदम तो इन्हें सुक्ति दिखती है किंतु सुक्ति तो इन्हें नहीं दिखता है तो इसलिए हम नहीं कह पाएंगे कि सुक्ति संपूर्ण रूप से आवृत हो गया इसी प्रकार की पूर्ण रूप से आवृत हो जाएगा ऐसा नहीं होगा अंतकरण नहीं रहने पर दोनों है जैसे सुशुक्ति में शुषुति में रहता है आत्मा का वो आवृत नहीं होगा अथा सामान्य रूप का आवृत्ति नहीं होगा विशेष रूप का आवृत्ति हो जाएगा आवरण हो जाएगा सामान्य रूप का तो रहेगा ही क्योंकि आत्मा का अगर सामान्य अंश का आवरण हो जाएगा फिर जगत आंध्य प्रसंग कहते हैं अगर स्वयं को नहीं जानेगा तो फिर बाकी कुछ भी नहीं पता चलेगा जगत का फिर सत्ता ही नहीं रहेगा भूतांतराणाम च तद अतिरिक आत्मा न, सत्ता स्फूर्ण विरहितत्व सत्ता भी नहीं रहेगा स्पूरण भी नहीं रहेगा आत्मा के व्यतिरेक होने से अर्थात आत्मा के आत्मा में अध्यस्त नहीं होने से इनका सत्ता स्फूर्ति नहीं रहेगा ततश्च इसलिए मनु महाराज जी कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्य आत्म या जीव स्वराज्यम अति सर्वभूतस्थम आत्मन सर्वभूतस्थम भूत, भूतल स्थम घटम इस प्रकार की नहीं है अर्थात यहाँ कोई आधार आधेय नहीं ये सर्वभूत स्तम अर्थात विषय सप्तमी सर्वभूतों के विषय में आत्मान अर्थात जैसे कहते हैं कि रज्जुअम सर्प तो वहाँ के आधार आधेय है नहीं है वहाजुआम कहने से विषय में अर्थात रज्जु के विषय में सर्प का विषय होना चाहिए ऐ सॉरी सर्प का विषय तो में रज्जु का वहा वास्तविक रज्जु है अर्थात रज्जु का विषय में रज्जुआम कहने से रज्जु का विषय में अर्थात रज्जु विषय का ज्ञान होना चाहिए था रज्जु विषय अर्थ वहाँ होना चाहिए था कि रज्जु का विषय होने पर भी उस विषय में सर्प का विषय आ जाता है विशेषत क्या चाहिए अभिव्यापक नहीं है तो यहाँ उस विषय में अर्थात विषय होना चाहिए था रज्जु किंतु तो विषय हो रहा है सर्प अध्यास में इस प्रकार विषय है कर्मण्य कर्म यह पश्चिम वहां जो कहते हैं तो, अर्थात कर्म के विषय में अकर्म जो देखता है अर्थात जहां कर्म बोल करके जो विषय कहता है कर्म मेरे को दिख रहा है पता चल रहा है वो विषय नहीं है अकर्म तो विषय है इस प्रकार के अनुभव सर्वभूत स्तम आत्मान आत्मान अर्थात सर्वभूत जो दिखते हैं कहता है वहाँ वास्तविक तो आत्मा ही विषय है अर्थात तो सर्वभूत विषय नहीं है आत्मा ही विषय है और सर्वभूता नहीं च आत्मनि अर्थात आत्मा का विषय में ही सर्वभूत अर्थात ये दोनों परस्परों से भिन्न नहीं अर्थात एक सत्ता नहीं है दूसरा वास्तविक सत्ता है संपश्यन इसी प्रकार की जो सम्यक पश्यन संपश्यन अर्थात तो, विपरीत तो भावना संशय आदि रहित संशय विपरीत रहित है सम्यक ज्ञान का सम्यक तो वही है नहीं तो ज्ञान कभी हो जा सकता है फिर दूसरे क्षण में संशय हो जाती तो ये संशय नहीं होना आत्मयाजी त तो आत्मयशी आत्मान यष्टुम शीलम यश्य तो आत्मा का यजन करना यजन करना अर्थात निश्चय कर लेना स्वराज्यम अगछति स्वराज्यम दस नंबर टिप्पणी दे दिया मोक्ष लक्षण इति स्व राजजते स्वराट तवराज्य स्वेन राजते अर्थत इतर निरपेक्षेण राजते दूसरे के ऊपर कोई मतलब अपेक्षा नहीं है इसको स्वराज्य स्वराज्य मोक्ष ब्रह्म स्मृतिर अन्गृहित होती तो जब इस प्रकार के निश्चय हो जाता है अर्थात तो बाकी तीन अवस्था तो ये तूर्य में कल्पित है ये तीन अवस्था ये सब प्रातिभाषिक है सारे द्वित प्रातिभाषिक है केवल आत्मा में कल्पित है ये जब निश्चित तो हो जाता है तो मनुजी का ये जो स्मृति है ये स्मृति भी सार्थक हो जाती है अनुग्रहता उपपादिता सार्थक ये भी प्रमाणित तो हो जाते है बहती सर्वभूतस्थाष्य में सर्वभूतस्थ आत्मा एको दृष्टः सिया एको दृष्ट मिला करके लिख दिया ना दो अलग अलग पद है एको तो से दो अलग-अलग हसीचसेप्तमी है अर्थात सर्वभूत के विषय में आत्मा एकः दृष्टः सृष्ट अर्थात अनुभूत आत्मा एक ही है टीका में पूर्वपक्षी कहेगा इदनम सिद्धांत कहते हैं न चम मानव वचनमें शंकनीय मनुजी का ये जो वचन है ये प्रमाण नहीं है ऐसा शंका नहीं करना चाहिए तो प्रमाण है क्यों प्रमाण है यद्वेकिंचन किंचन मनुरअवद तद भेषजिप्रेत दर्शित स्मृति मूलभूता श्रुति सूचय यदे किंचन मनुरअवद जो कुछ मनुजी ने कहा है तब भय वो तो दवाई है औषध है औषध है अर्थात रोग निवारण करने वाला चीज है जो औषध है उसको आप मिथ्या कह करके अगर फेंक देंगे तो फिर ये रोग निवारण कैसे होगा इसलिए मनुजी जो कहे हैं वो मिथ्या नहीं है भय इति श्रुते ऐसे श्रुति कहती है तो ये कोई दूसरा श्रुति होगी तो इत अभिप्रत्य दर्शित स्मृति मूलभूत श्रुति सूचयति ये जो मनुजी का स्मृति दे दिया सर्वभूत स्तम आत्माना न मनुजी इसको कहा से कहे हैं ये कोई मूल में श्रुति है क्योंकि जितने सारे स्मृति है वो स्मृति स्... श्रुति के अनुसार है तो इस स्मृति का मूलभूत श्रुति को दिखाते हैं सूचयती यू अच्छा मूल में आ गए है चात्मन सर्वूता चात्म ये मनुस्मृति का हो गया सर्वूतानी च आत्मनि भाष्य में ये मनुस्मृति का बात हो गया और इसका मूलभूत श्रुति यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य नुपश्यति सर्वूतेषु चात्मा तथो न बीजुगुपते ये ईशा भाष्य में है और ये तैत् आरण्यक में भी है ये तैत्ये तैत्रीयिता दस दस अर्थात महानारायण उपनिषद उसमें उप निषद ये दोस दोस तो भी है भी है। तो ये तो का प्रसिद्ध मंत्र यस्त तो सर्वाणी भूतानी आत्मनियन उप्यति भूतेषु चात्मा तथो नीजुगुपते यस्तु भाष्य यस्तु यस्त भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः उपसृहृत एवं सिया एवं निश्चय अर्थात तूरीय को छोड़ करके बाकी सब उसी तूरीय आत्मा में कल्पित है इस प्रकार के निश्चय होने से ये श्रुति भी उपसृहृहृहृहृहृत चरितार्थ हो जाती है श्रुति टीका में यो हि पादुक्तया प्रतिपद्यते प्रबलाप्य तूरीए नज्ञप्तिमा सदानंदकतापूर्णे प्रतिष्ठा प्रतिप्यते स्रह्म अहम अस्मी आत्मन जाना भूतानाधिष्ठातर अपलभमान तानि प्रत्येति यो हि जो मुक्षुका था जो मुमुक्षु पाद्रयम तीनों पाद को कौन सा कौन सा पाद जागृत स्वप्न और सुसुक्ति ये तीनों पद अं वैश्वान तेजस और प्राग्य वैश्वान कहने से विश्व विश्व तेजस प्राग ये तीनों पाद को प्राग उक्तया प्रक्रियाया पहले प्रक्रिया कहा गया है अर्थात विश्व का तेजस में तेजस को प्राग्य में प्राग्यों को तुरीय प्रबिलाप्य प्रबिलापन करके लय चिंतन करके तूरीय नित्य विज्ञप्ति मात्रे जो तूरीय है नित्य है विज्ञप्ति मात्र विज्ञप्ति मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप मैं जान रहा हूं ये तूरीय स्थिति नहीं है अर्थात मैं जान रहा हूं जब है ये कितना हमको जोर लगता है कि मैं जान रहा हूँ जब धीरे धीरे सूक्ष्म में अधिक रहने का संस्कार बढ़ेगा अर्थात इंद्रियो का व्यवहार घट जाएगा अधिक समय में शांत रहेगा चुप रहेगा तो फिर ये इंद्रिय जो मैं जान रहा हूँ ये थोड़ा शिथिल हो जाएगा मैं जान रहा हूँ भाव रहेगा वो अनुभव रहेगा किंतु इसका दृढ़ता थोड़ा घट जाएगा तो जब फिर आगे और अर्थात मन धीरे धीरे कार्य करना उसका गति धीरे धीरे घटेगा अर्थात बैठे बिल्कुल शांत कुछ नहीं है बीच में एक विचार उठा फिर उठा थोड़ी देर के बाद फिर चला जाएगा तो जैसे कहते हैं ना आप कमरे में बैठे हैं बहुत जोर अगर बाहर में कहीं आग लगा हुआ है धुआं चलता है और धुआं आएगा इधर से घुसेगा उधर उधर के वो खिड़की से निकल जाएगा तो इसी प्रकार की आप देखेंगे कि विचार उठा थोड़ी देर ऐसा हुआ फिर चला गया और फिर फिर शाम हो जाएगा तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक विचार उठेगा ये चला जाएगा तो ऐसे जब स्थिति होता विचार का ये जो उनका जो लगातार प्रभाव होता है ये शिथिल होगा जब ये शिथिल होगा तो भी वो देखता रहेगा विचार उठता है बंद हो जाता है जब विचार नहीं थे, ये तो शांत है किंतु दृष्टि तब तो तक भी बाहर है अर्थात शून्य है अथवा विचार है ये देखता है जिस समय में वो शून्य को देखता है उस समय में हो जाएगा अर्थात ये जो प्राग अवस्था कोई विचार नहीं है एक निर्विकार को खाली जान रहा है शून्य जान रहा है वास्तविक वो प्राध्य नहीं है क्योंकि प्राज्य जो सुसुप्ती अवस्था होता है यहाँ किंतु अभाव को जान रहा है सुसुप्ति में भी अभाव को जान रहा है किंतु सुसुप्ति में तात्कालिक और प्रमात्री व्यवहार नहीं रहने से उस समय में ये अभाव को मैं जान रहा हूं उस व्यवहार नहीं कर पा रहे है किंतु अभाव को सुसुप्ति में भी जान रहा है अभी जागृत में भी जब वृत्ति नहीं है किंतु अभाव को जान रहा है दोनों तत्व तो, तो, तो एक हैं किंतु सुसुप्ति में प्रमाता नहीं अभी प्रमाता है इसलिए प्रमाता यहाँ तुरंत मतलब अनुभव कर लेता अच्छा अच्छा अभी कोई विचार नहीं है ये दोनों में अंतर हुआ किंतु वो स्थिति भी जब दृढ़ होगा अभाव को जानना विचार उठा उसको छोड़ दिया यह एक चीज है कि अगर विचार उठता है फिर चला जाता है और हम उसको लड़ते हैं दबाते हैं शुरुआत में ऐसे करते हैं तब भी अर्थात तो स्व की प्रवृत्ति बना रहता है जब विचार बहुत मतलब प्रवाह गति जोर है तब तो थोड़ा लड़ते हैं किंतु तो धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं उस प्रवाह के साथ और लड़ते नहीं देखते हैं, उठा चला गया उठा चला गया तो ऐसे जब फिर दीर्घ काल अभ्यास होता है फिर देखेगा दिखे, की ये अभिशांत है कुछ विचार नहीं है ये माना जाएगा कि लय चिंतन में ये प्राज्ञ अवस्था आया जो कि सुश्रुति में यह अवस्था रहता है अंतर वहाँ प्रमाता नहीं है, प्रमाता है प्राग्ञ अवस्था को अभी जान रहा है कोई विचार नहीं है तो ये जो कोई विचार नहीं है इसको जानने वाला कौन है कहते कि तो मैं ही तो जानता हूँ तो मैं ये अभाव को क्यों जानता हूँ अभाव को जानना बंद करो, ऐसा स्थिति आ जाएगा तो यह स्थिति हो जाएगा तूर्य अर्थात तो ये केवल एक स्वरूप का चिंतन रहेगा इस स्वरूप का कितना व्याप्ति कुछ जो कहते हैं व्यापक ब्रह्म सर्वत्र वो सब कुछ बान नहीं रहेगा अभाव को जानता था उसको नहीं जानेगा केवल रह जाएगा मैं जब वो अभाव को जानता था उस समय में जानने का जो एक बलो अनुभव होता था, था मैं जान रहा हूं घट को जानने से अभाव को जानना ये बलो बहुत कम है अभाव को जानने से अपेक्षा जब अभाव जानना बंद हो गया मैं हूं इतना ही निश्चय हुआ ये बलो और घट जाएगा किंतु जब वही और फिर गाढ़ा होगा अर्थात समाधि और जब थोड़ा दृढ़ होगा धीरे धीरे ये इतना शिथिल हो जाएगा कि जो मैं जान रहा हूं कि मैं हूं अभाव को नहीं अभाव तो दूर चला गया जो स्वस्थिति को जान रहा था ये भी बहुत शिथिल हो जाएगा रहेगा मनो रहेगा क्योंकि जब तक वो जागृत है जागृत अर्थात समाधि है अभी जागृत अर्थात तो इंद्रिय के द्वारा नहीं जान रहा है किन्तु प्रमाता विद्यमान है समाधि में भी प्रमाता विद्यमान रहेगा किंतु इतना न्यून हो जाएगा कि प्रमाता का प्रमात्रित्व मैं जानता हूँ ऐसा स्थिति नहीं रहेगा इसलिए कहा जाएगा कि वो समाधि है वहां प्रमाता का प्रमाता भी नहीं रहा प्रमाता रह जाएगा तो द्वैत तो होगा किंतु प्रमाता नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा प्रमाता नहीं रहेगा तो सुसुप्ति हो जाएगा इसलिए समाधि में भी मन रहेगा किंतु मनो ऐसा रहेगा उसको कहते हैं नियग भाव है न तिष्ठ दिन नियग अर्थात तो नीचे हो करके इतना नीचे हो जाएगा कि मन का अस्तित्व तो पता नहीं चलेगा तो अस्तित्व तो पता नहीं चलने से कहा जाता है कि यहाँ तो ऐक्य का अनुभव हो रहा है और हो रहा है तो केवल एक ही रहा क्योंकि उस समय में मैं जान रहा ऐसा भावना ही नहीं रहा किंतु कहेंगे जब आप नहीं जान रहे हैं तो वास्तविक आप वहां नहीं थे कहना हो नहीं था तो बिल्कुल अर्थात जो होना होनापन ये बिल्कुल मिट जाएगा ऐसा नहीं है किंतु मैं हूं इस प्रकार की बुद्ध, मतलब बुद्धि उस समय में, में नहीं है अर्थात प्रमाता कार्यक्षम नहीं हो पाएगा इसी को कठो उपनिषद में कहते हैं बुद्धिश्च न विचेष्टते यदा पंचावतिष्ठन ते ज्ञान अग्नि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टे ताम आहु गतिम बुद्धि चेष्टा नहीं करती है चेषा नहीं करते बुद्धि का चेष्टा का भान नहीं होना नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति हो रहा है तो अंतकरण है नहीं तो वृत्ति कैसे होगा मनो है किंतु वृत्ति हो रहा है ऐसा भान नहीं होगा वो तूर्य का अनुभव ऐसा करेंगे उसका तो जो तो वो जो अवस्था है समाधि उत्थान तो हो जाएगी तो नित्य नहीं रहेगी नहीं रहे, वो समाधि नित्य नहीं, नहीं। तो किंतु वो, तो वो समाधि अर्थात तो क्या हुआ निश्चय हो गया की ये जो बाकी तीन हमको जागरण स्वप्न इत्यादि सुसुप्ति इत्यादि ये सब मिथ्या है समाधि भी एक स्थिति है जिसको योग वाला कहेंगे ये जो हम अभी समाधि का व्याख्यान किया है जो मतलब तुरीय स्थिति ये भी योग का समाधि जैसा एक समाधि स्थिति है क्योंकि ये स्थिति भी मन का ही एक स्थिति है क्योंकि मन उस समय में है नियोग में न है उससे क्या निश्चित तो हो जाएगा कि जागरण स्वप्न सुसुति ये सब मिथ्या है तो मैं जो अधिष्ठान हूं यही में हूँ यही सत्य है तो वो जो अवस्था समाधि अवस्था कहीं वो तो अवस्था है वो भी एक तो मिथ्या है जैसे जागृत अवस्था मिथ्या है जैसे समाधि अवस्था है मिथ्या है क्योंकि वो तो मन की ही एक अवस्था है ना वो मिथ्या है तो इसलिए वेदांति समाधि के लिए बहुत लालायित तो नहीं होगा तो वो भी एक अवस्था है योगी कहेगा समाधि नहीं है तो वृत्ति सारूप्यम इतर तो फिर गया संसारी हो गया तो वृत्ति के साथ एकाकार हो जाएगा सिद्धांत कहेगा वृत्ति के साथ है एकाकार कौन हो रहा है बुद्धि हो रहा है बुद्धि वृत्ति से मिल करके वो चलते रहेंगे वो वृद्धि बुद्धि कभी दयायति वी लैलायति ईव वो चलते रहे तो हम जो अधिष्ठान स्वरूप है वो अधिष्ठान स्वरूप इस प्रकार की व्यवहार जब करेगा हम अधिष्ठान स्वरूप ये तो बुद्धि व्यवहार करती है किन्तु लक्षण ऐसे कह रहा है जिसको वो अनुभव कर लिया तो इसलिए समाधि हमेशा रहेगा नहीं किंतु जिनका अभ्यास है अर्थात जो उपासना मार्ग हो करके ज्ञान मार्ग में आए हैं उनका ये समाधि अधिक रहेगा अर्थात तो वो लोग बाहर का व्यवहार ज्यादा नहीं करेंगे किंतु जो लोग उपासना मार्ग नहीं हो करके ज्ञान मार्ग हो करके अनुभव कर, कर लिए हैं, उनका व्यवहार रहेगा वो जानेंगे मिथ्या है तो समाधि के बाद फिर बाहर आएगा तो संस्कार फिर हो जाएगा ये इसलिए कहते हैं वो निधि ध्यान आगे चलते चलते इतना दृढ़ हो जाएगा कि वो चाहे समाधि रहे चाहे कुछ भी हो जैसे मनुष्य है इसमें कभी संशय होता है इसी प्रकार की हम अधिष्ठान रूप है इसमें संशय नहीं रहेगा किंतु पहले जब समाधि होगा उसके बाद संशय हो जाएगा हम कहीं किसी कमरे में एक स्थान पर एक कमरे में पांच साल रहते हैं तो फिर कहा जाएगा नहीं नहीं जी अब दूसरे कमरे में वो कमरे में चले जाए हम चला गया तो कितने दिन तक तो उस कमरे के तरफ फिर पाद बढ़ता रहेगा अगर आप कुछ अन्य चिंतन करते हैं तो चला जाएगा तो फिर कितने दिन के बाद आप कभी और उस कमरे में नहीं जाएंगे वो जैसा है ही ऐसा है अर्थात आगे निश्चय हो जाएगा अर्थात इसको कहेंगे कि समाधि निष्ठा हो गया अर्थात तो उसका कभी भी विपर्य और संशय नहीं आएगा तब तो भी उसको कहा जाएगा कि वो चतुर्थ भूमि का ज्ञानी हुआ जब तक समाधि से बाहर आ करके फिर ये तादात में इत्यादि होता है तब तक उसका निधिध्यासन निधिध्यास उसको ज्ञानी नहीं माना जाएगा और कभी कभी कह देते हैं ठीक है मतलब थोड़ा अधिक छूट दिए हैं कहते हैं वो ज्ञानी माना जाएगा ज्ञानी का प्रारब्ध वो कर रहा है, इसलिए तादात्म्य हो जाता है तो चले अर्थात तो वो व्यक्ति वो साधक वो मुमुक्ष कहा अपना मान लेता है कि हम अभी ज्ञानी हो गए अथवा तो हम ज्ञानी नहीं है वो कहेगा कि हमको कभी भी तादात में नहीं होना चाहिए एक भी प्रारब्ध और भोग नहीं होना चाहिए तो ज्ञानी मानूंगा ठीक है जो किंतु को थोड़ा छूट देकर अभी से ही हो गया वो तो प्रारब्ध आएगा भोग होगा उस समय में, में तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है किंतु हम लोग के लिए अर्थात तो ये छूट देने वाला काम नहीं लेना है तो महान तो होगा अच्छा यो पादत्रयम् पाद त्रय प्रागुक्तया प्रक्रिय प्रबिलाप्य तूरीय नित्य विज्ञप्ति मात्र विज्ञप्ति मात्र अर्थात तो ज्ञान रूप ही है सदानंदेकताने सदानंद है एकतान है एकतान न अर्थात तो कुछ विरुद्ध का मिश्रण नहीं होना है मैं जी बहू इस प्रकार की भाव नहीं आना चाहिए परिपूर्ण अर्थात तो उसमें बाकी जो है सब कल्पित है एक ही तत्व तो तो है परिपूर्ण उसमें प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते का अर्थ वही है संशय विपर्य रहित्व तो न जब ज्ञान हो जाता है स ब्रह्म अहम अस्मी आत्मान जानानह मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की आत्मान जानानह आत्मान अर्थात जिसको प्रत्येक आत्मा बोल करके मान रहता था अभी निश्चय हो गया यही ब्रह्म है अर्थात कुछ और दूसरा पदार्थ ईश्वर बोल करके नहीं है अरे इसी में ही सब क्योंकि तो ईश्वर और प्रत्येक आत्मा जीव अलग कर लेते हैं और ईश्वर हो गया ब्रह्म ईश्वर माया विशिष्ट हो जाने से ईश्वर हो गया माया नहीं रहने से वो ब्रह्म और वो ब्रह्म जगत का अधिष्ठान और मैं कहता मैं मैं जीव और मैं जीवो, जीवो जीवो जीव जीव अर्थात ये शरीर के साथ आध्यात्म करता हूं जब निश्चय हो जाएगा जो मैं है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म की जगत का अधिष्ठान था अभी वो ब्रह्म मैं ही हूं इसलिए जगत का अधिष्ठान कौन होगा मैं ही हूँ इस प्रकार की फिर अनुभव होगा अर्थात पूरा जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ तो जगत का अधिष्ठान मैं ही अर्थात मेरा कल्पना से जगत तो जब मेरा कल्पना से जगत हो जाएगा तो अर्थात यहां और जीव और ईश्वर ये कुछ भेद नहीं रहा ये सब एक ही हुआ अर्थात मैं कल्पना करता हूँ तो ये जगत आया जान आन ये ज्ञान था तो आगे कर्तरी ऐसे जानने वाला कर्तरी सानस का हो गया आना और ज्ञा को हो गया जनजा हो गया जा और ज्ञान धातु ये क्रियादि गण में होने से स्ना, स्ना का जाएगा ना तो जा अगर ना अगर का आनो, फिर ना का स्नाभ्य रात तो आकार चला जाएगा आना का मिल जाएगा जाना हर इस स जी जब मान योगी का जो निष्ठा होता है अहम ब्रह्मस्मी उसका है और वेदांत का जो प्रक्रिया है अहम ब्रह्मस्मी वो दोनों का प्रक्रिया अलग होते हुए भी वो दोनों मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ वो जो योगी नहीं मानेगा मैं ब्रह्म <laughs> वो मानेगा कि मैं आत्मा हूँ क्योंकि योगी का एक पुरुष विशेष ईश्वर है क्लेश कर्म विपा का शरीर अपराष विशेष ईश्वर योगी का आत्मा योगी जान लेगा की मैं शुद्ध हूँ पुरुष आत्मा हूं किंतु पुरुष विशेष है ईश्वर अलग है वो भी शुद्ध है योग में एकत्व तो का ये नहीं है ना, उनका नाना तो है वो मैं ब्रह्म हूं नहीं मानेगा मैं शुद्ध हूं तो इस प्रकार क्यों मान लेगा इसलिए कहते हैं अर्थात तो योगी इसलिए योग सूत्र का भाष्य में देखें व्यास जी कहते हैं तो योगी का कैसा स्थिति है पहाड़ के ऊपर कोई बैठा है और पहाड़ का नीचे गांव में सब आग लगा हुआ है इस प्रकार की और जो आग लगा हुआ है वो सत्य है क्योंकि जो योगी है वो जगत को मिथ्या नहीं कहेगा योगी का मत में जो प्रधान है प्रकृति है वो मिथ्या नहीं है वो ऐसे है किंतु हम पहाड़ के ऊपर है वो आग का जो मतलब ताप वो हमारे तक नहीं आ पाएगा हम तो आनंद में है इस प्रकार के तो वेदांति कहता है कि इस प्रकार की थोड़ी होगा आग खुलने से जब दिखेगा जल रहा है बुरकर के आपको थोड़ा मन से पीड़ा होगा शरीर में तो आग नहीं लगेगा मन से पीड़ा होगा इसलिए वेदांत कहता है कि आपका तत्पद का शोधन नहीं हुआ, आपका तोम पद का शोधन हो गया तत्पद का शोधन अर्थात तो ये जो जगत दिखता है ये कल्पित है और वास्तविक मैं ही एकमात्र सत्य हूं ये जो आग लगी हुई है ये मिथ्या आग है ये तो कै किसमें जो पर्दा में दिखने वाला जब तक ये नहीं होगा अब आंख खुलने से आपको पीड़ा होगा आंख बंद है तो शांत रह सकते हैं नहीं तो आंख खुल्ले से पीड़ा होगा क्योंकि तत्पद का शोधन नहीं है दोनों में अंतर है इसलिए वो जब अर्थात तो वृत्ति सारूपी हो जाएगा समाज स्थित उठ जाएगा तो फिर उसको कहते हैं वृत्ति सारूपी मित्र वो चलता रहेगा इसलिए योग मार्ग का उनका कहना है कि आपको वृत्ति का राहित्य अवस्था होना है और वृत्ति राहित्य उसको कहेंगे निर्वीज निर्विजय का संस्कार होगा और वो संस्कार इतना अधिक होगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो सर्वदा समाधि निर्विज समाधि में रहेगा पहले तो जिस विषय को समाधि करता है उसमें मन लगा रहेगा आगे वो विषय को भी छोड़ देगा बंद हो जाएगा पूरा अर्थात जिसको जड़ समाधि कहते हैं तो ये जड़ समाधि रहेगा अधिक समय ये जड़ समाधि रहेगा तो कितना समय घंटे रहा आधा घंटा रहा कैसे पता चलेगा क्या पता चलेगा फिर जब उठ जाएगा फिर उसको लगेगा अच्छा तो अधिक समय थोड़ा रहा इस प्रकार वो अधिक अधिक होना चाहिए अर्थात बंद होना चाहिए वेदांति कहते वो बंद करना क्या जरूरी है जो चलता है वो हमारा नहीं है तो इसलिए बंद करना क्या है उसमें लगाना अमित जो जड़ जड़ समाधि हमने बोला जड़ समाधि और तूर्य ये दोनों तो एक ही तत्व है या उसमें भी कोई समझना चाहिए वो लोग उसको तूर्य कह देंगे वेदांति उनका तूर्य को जड़ समाधि कहेंगे अर्थात तो तो उनका जो तुरिया तुरिया तूर्य समाधि बोलो तुरिया शब्द व्यवहार नहीं करते बोलो समाधि कहते हैं तो उनका जो समाधि है वेदांति कहेंगे वह जड़ समाधि है जड़ समाधि तो सुसुप्ति जैसा हो गया कोई ज्ञानी सुसुप्ति में गया जैसा स्थिति है उनका वही है समाधि वही है समाधि अर्थात जो निर्विज समाधि कहते हैं ना न जो निर्वीज समाधि और जड़ समाधि निर्वीज समाधि होता है वृत्ति रहित हो जाना तो वृत्ति रहित हो जाना अंतकरण लय हो गया तो वो वेदांत तो कहता है कि वो नहीं करना है अच्छा भाष्य में टीका में सर्वेशा भूता नाम अधिष्ठान्तरम बाकी भूतों का अधिष्ठान्तर अन्य अधिष्ठान नहीं प्राप्त करता हुआ अर्थात तो अन्य कोई अधिष्ठान नहीं है सारे भूतों का आत्मनि एव प्रातीतिका तानी प्रतीति ये सारे भूत आत्मा में ही अध्यस्त है अर्थात में ही ये सब अध्यस्त है कैसा कहते हैं हमारे कल्पना ये सब हमारा कल्पना है जो कल्पना है वो हमें अध्यस्त है जैसा स्वप्न तेषु सर्वेश आत्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदम अवगछति ये सारे जो भूत हैं, जो जितने सारे प्रतीति हो रहे हैं उनमें सत्ता स्फूर्ति देने वाला आत्मा है अर्थात मैं ही ये सारे जगत को सत्ता स्फूर्ति देता हूँ तो जितने मेरे को दिखते हैं, उतने ही है जो नहीं दिखता है वो नहीं है तो कोई पूछेंगे अफ्रीका नहीं दिखता वो नहीं है बिल्कुल नहीं है जितने आपको कहेंगे अभी, अभी मेरे को लगता है मैं जो देख के आया अभी उधर है कहते तो आप जो अभी चिंतन करने लगे उसका सत्ता आ गया नहीं है तो नहीं है इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद अर्थात जगत में सत्य बुद्धि रहने से दृष्टि सृष्टि कहाँ है बहुत दूर की बात है तो जगत का सत्य तो पहले हटाना है बार बार इसको हटाना है ततच न किंचित गोपायित्म इच्छती यथोक्तरी तत्व साक्षात्कार संग्रहीते सती स्वीकृत सियाद ततच उसे क्या होगा न किंचित गोपायतम इच्छति गोपायित अर्थात यहाँ घृणा अर्थात फिर किसी को भी शत्रुत् वो देखेगा नहीं तथो नीजुगुपते वहाँ जुगुप्सा अर्थात ये में श्रुति अर्थात ये जो श्रुति का अर्थ है ये भी यथोक्तरी तत्व तो तो साक्षात्कार है लय चिंतन के द्वारा जब तूरीय साक्षात्कार हो जाता है संग्रहिते सती स्वीकृत सियात वो श्रुति भी चरितार्थ हो जाएगी अध्यात्मादेवर अभेद अभ्युपगम द्वारण प्रागुक्त परिपाट्य तत्वज्ञान अभ्युपगमे दोष माह अध्यात्म अधिदेवर अभेद अभ्युपगम द्वार ठीक है अध्यात्म अधिदेव ये दोनों एक ही है अभेद है अर्थात जो विश्व है वो वैश्वानर है अभेद अभ्युपगम द्वारा दोनों को एक मान करके के प्रागुक्त परिपाटिया परिपाटी अर्थात तो वही जो विधि कहा था उसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है ऐसे अनभ्युपगम अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अर्थात आप समि बेस्टी को अलग अलग रखेंगे तो क्या दोष होगा कहते हैं भाष्य में परिपाटी प्रणाली प्रक्रिया ये शब्द व्यवहार करते बहुत है है ना बहुत ज्यादा परिपाटी है वहाँ बहुत ज्यादा परिपाटी अर्थात कहते ना पारा लिया अंग्रेजी में कहते हैं अर्थात बहुत सारे प्रक्रिया है पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये, ये परिपाटी कहते हैं ये, तो मैं ये निंदाया। गुप, गुप निंदायाम गु गु निंदायाम अकारांत दूसरा है गुपुरक्षण वो नहीं ये गुप निंदाया अगर आप दोनों को एक नहीं मानेंगे बेष्टि समि को तब क्या दोष होगा भाष्य में कहते हैं अन्यथा ही स्वदेह परिचिन्न एवं प्रत्येगात्मा तो भी देह सरिछिन्न एवं प्रत्यगात्मा अर्थात तो प्रत्येगात्मा कितना है कहते हैं देह परिचिन्न ऐसे जैन लोग भी कहते हैं देह परिचिन आत्मा सांख्य लोग ऐसे अर्थात केवल तुम पद का शोधन हो गया देह परिचिन आत्मा हम शुद्ध है इसी प्रकार की आपका भी हो जाएगा तो मैं शुद्ध हो गया बाकी ये दिखने वाला ये सब क्या है कहते ये सब प्रकृति है मूल प्रकृति प्रधान है वो रहेगा हम मुक्त है किंतु ये प्रधान ऐसे रहेगा इसी प्रकार की अगर आप समि का भी लय नहीं करेंगे केवल आप में लय करते करते तुम पद का शोधन कर लेंगे पर समि का लय नहीं करेंगे तब आपका वो जो दृश्यमान पदार्थ वो सत्य बने रहेंगे जो प्रकृति है वो बना रहेगा तो होने से सांख्यादि भी वृष्ट है आपका ज्ञान सांख्यादि जैसे होगा कहीं तो उसे क्या हानि होगा तथा तो चती अद्वैत मिति श्रुतिकृतो विशेषो न जो श्रुति अद्वैत कहता है तो आपका अद्वैत आप तो शब्द से कहेंगे अद्वैत किन्तु आपका होगा वही जो सांख्य लोग कहते हैं तो श्रुति के द्वारा अद्वैत सांख्य से कुछ विशेष नहीं होगा अर्थात आपका केवल व्यष्टि में अद्वैत होकर के शुद्ध तुम पदार्थ शोधन हो गया तो जो वास्तविक अद्वितीयत्व ये सिद्ध नहीं होगा अद्वैतमिति श्रुति कृतो विशेष विशेषो न सियात श्रुति जो कहता है कुछ अज्ञात तो ज्ञापकत्व तो श्रुति चरितार्थ तो होती है श्रुति अगर वही कहेगा जो सांख्य लोग कह रहे हैं तो हम पद का शोधन हो गया पुरुष शुद्ध है तो फिर श्रुति में विशेष क्या रहा सांख्यादी दर्शन है ना अविशेषात सांख्यादी दर्शन के साथ ये बराबर हो जाएगा ठीक है मैं सांख्यादि पक्ष श्या प्रामिक Om shanti namahaye gurudevaya